तो एक तो ये हो रहा है कि मनोविज्ञान का रोड मैप क्या है जी और दूसरा अपना आचरण ठीक नहीं है उस समय ये चिन्हित हो जाए कि अपनी कौन सी क्रिया ठीक नहीं है जी तीसरा प्रवृत्तियों का परिमार्जन तीव्रता से कैसे हो वही आचरण ठीक है नहीं है वाली बात नहीं है आचरण का आचरण रूपी प्रकट नहीं, नहीं हो पा रहे किसी किसी आचरण के रूप में प्रकट नहीं हो पा रहे तो जीवन में क्रिया हो रही है मानव भी कुछ कार्यकलाप कर रहा है लेकिन वो कोई एक लक्ष्य दिशा और कार्यक्रम से अब तक जुड़ता नहीं है तभी तक वो कोई आचरण के रूप में उसको परिभाषित नहीं कर पाते कि ये सब से निकल के क्या आ रहा फाइनली तो मानव का आचरण ठीक होना है वो नहीं करे कभी है ना तो मानव मानवीय आचरण प्रकट कर पाए हम ये कहा जा रहा है उसका क्या मतलब हुआ तो कल जैसे कहा था कि व्यवस्था के बिना हम आचरण को प्रदर्शित भी नहीं कर सकते जैसे मान लीजिए हमको कोई दूध का उत्पादन करना है उत्पादन पूर्व के आचरण को प्रस्तुत करना है तो उसके लिए कोई व्यवस्था चाहिए हमको गाय चाहिए घास चाहिए तपेला चाहिए बाल्टी चाहिए ये कुछ सामान हो गया उसी के साथ साथ वो पूरा प्रोजेक्ट क्या है उसकी समझ चाहिए तो उसके बाद फिर हम कोई उत्पादन को प्रकट कर पाते हैं कि देखो ये उत्पादन हो रहा है तो मानव और मानव जाति आ जाओ भैया तो मानव मानव जाति के स्वरूप में कोई आचरण हम नहीं कर पाए ये कहा जा रहा है आचरण निश्चित नहीं हो पाया ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे वो करें अभी ये निश्चित नहीं हो पाया है ना तो आचरण की अनिश्चितता का मतलब ये वो सडन हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा कि मानव मानवीय आचरण क्या है उसको कह रहे हैं तो वो एक व्यवस्था के साथ ही बनता है क्योंकि ऐसे आचरण को जीना ही व्यवस्था है और उस व्यवस्था में आचरण की पहचान हो रही है वो अभिभाजी दोनों चीजें तो इस प्रकार से वो बात हो रही है ठीक तो आचरण ठीक करना है या नहीं ठीक करना है वो सब मुद्दा नहीं है हम सब एक माना होकर जी पाए उसके स्वरूप में एक आचरण कर पाए वो योग्यता अभी आने में हमारे में काम है जैसे कल बताया कि गाय एक गाय का आचरण सभी गाय का आचरण से मिलता है तब वो गाय का एक आचरण हुआ निश्चित हम पहचान कर पा रहे हैं उसकी तो फिर गाय जाति के रूप में पहचान हो पा आचरण तो की पहचान नहीं होगी तो जाति की पहचान नहीं होती जैसे गाय जात एक हम बोलते हैं तो क्योंकि गाय का एक सभी गाय का एक आचरण है उस आचरण के स्वरूप में वो एक जाति की पहचान होती तो मानव जाति एक हम कह रहे हैं वो हो क्यों नहीं पा रही क्योंकि आचरण एक नहीं तो जाति कैसे हो जाएगी और जाति के रूप में एक को पहचाने नहीं तो आचरण कैसे एक हो जाएगा ऐसे वाइस वर्षाई चलता रहता ठीक है ना ये बात तो ये दिमाग से निकाल दीजिए हमको अपना आचरण ठीक करना ऐसा नहीं है सही गलत की बात नहीं हो रही है कुल मिला के बात हो रही है कि एक आचरण प्रकट तो कर पाए हम हम सब धरती के निवासी जो मानव है वो कोई आचरण को, को प्रकट कर पा रहे हैं। कोई क्या कर रहा है कोई क्या कर रहा है कोई क्या कर रहा है आप कैसे इनमें एक रूप आ जाए किसके कहने से कौन मान जाए भाई ये वाली बात बनती है हम सबके कहने से चले तो भी नहीं हो पा रहा है। सब हमारे कहने से चले तो भी नहीं हो पा रहा है। फिर उसके लिए बात हो रही है कि एक प्रकृति में एक व्यवस्था है नियम है उसको हम सब समझ सकते हैं अगर हम समझते तो सबको समझ में आ सकते हैं तो वहां से हम अलाइनमेंट बिठा सकते हैं ये वाली बात है है ना और कल ये कहा ही कि यदि व्यवस्था नहीं है तो ये आचरण हम कर नहीं पाते तो ये ट्रैप जैसा हो जाता है कि समझ में आता नहीं है तो व्यवस्था है नहीं और व्यवस्था है नहीं तो आचरण करोगे कहां ये सुबह अपन रेडियो पर जैसे बात कर रहे थे तो क्या आदमी आचरण करे अभी और व्यवस्था में ये एक आचरण नहीं होता है इसका और व्यवस्था और समझ में आए तो अभी नहीं होता तो प्रकृति में व्यवस्था तो अभी भी है हमको समझना ही खाली समझने के बाद फिर बनाना पड़ेगा डिजाइन व्यवस्था जैसे धन समाज की संपत्ति है ये एक आचरण है मानव का अपन अभी जाकर इसको प्रकट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं यहां पे आप भी कर पा रहे हैं हम भी कर पा रहे हैं सभी लोग कर पा रहे हैं क्यों कर पाएंगे इसको क्योंकि इसको समझ लिया गया और उसके अनुसार अपन जीने के स्वरूप में खड़ा आ गया अब हर आदमी यदि इसको इसके साथ चलता है तो धन समाज संपत्ति के आचरण को प्रकट करेगा वो अब ये एक मानवीय आचरण प्रकट हो गया इसी प्रकार से स्वश्रम पूर्वक जीना उसी प्रकार से विश्वास पूर्वक जीना उसी प्रकार से स्नेह स्नेहपूर्वक जीना उनके सबकी एक, एक अपने आप में कंप्लीट परिभाषा है वो परिभाषा के साथ व्यवस्था खड़ी होती है उन व्यवस्थाओं में ऐसे ही जीना बनता है इस प्रकार से दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। ये ठीक है ना दूसरा मुद्दा आया कि ये सब हम अध्ययन कर क्या कर रहे हैं कैसे करेंगे आगे कैसे बढ़ेंगे तो जैसे हम अध्ययन करते हैं तो शिष्टता पूर्ण दृष्टि का उदय होने के लिए सारा अध्ययन है तो शिष्ट मूल्यों को निर्वाह करने की योग्यता हमारे में आ जाए सहकारी सहयोगी सहभागी हो जाए तो अभी कितना सिंपल है मतलब जो हम कह रहे हैं जागृति क्रम अनुक्रम से जागृति अनुक्रम से एक एक स्टेप से हम आगे बढ़ते हैं तो एक, -एक स्टेप से हम आगे बढ़ते हैं तो वो क्या स्टेप बनता है मिनिमम स्टेप जो है अध्ययन विस्तार में पीछे बहुत सारा करते हैं प्रेम मूल्य है अनंता है वो सब धीरे धीरे जब जीने के तो स्वरूप बनता है और ऐसे विश्वास का शिष्ट मूल्य जो है सहकारी सहभागी होने से होता है तो सहकारी सहयोगी सहभागी विधि से हम व्यवस्था में भागीदार होते हैं है ना अब ये सिंपल स्टेज है तो अध्ययन विधि से आदमी सहकारी सहयोगी सहभागी हो सकता है उसका मतलब क्या निकला है कि ये सारा जो भी मैंने कल बताया कि जैसे परावर्तन में जो कुछ भी हो रहा है उसका हम अध्ययन कर सकते हैं प्रत्यावर्तन में जो कुछ हो रहा है उसका अनुमान कर सकते हैं और ये दोनों के साथ जोड़कर फिर हमारे में परिपुष्ट अनुमान बनता है ये इसका रोडमेप बनता है तो अल्टीमेटली अध्ययन का जो मोटिव है वो व्यवस्था भागीदारी है उसके लिए मन का तैयार होने के लिए अध्ययन की बात है फिर व्यवस्था भागीदार हुए वाकई में तो उसका जो भी प्रतिफल है जो भी फलन है प्रतिफल तो पैसे के रूप में नहीं करें फलन के रूप में यदि कोई बात को देखेंगे तो उससे जो आगे की चीजें होनी है वो उससे होती है तो शिक्षा का सीधा सीधा मतलब अध्ययन अध्ययन का मतलब ये एक एक कि बिल्कुल मिलाकर कल जैसे हमने देखा कि संबंध की पहचान होना एक मुद्दा दूसरा मुद्दा हुआ कि सहकारी सहयोगी सहभागी हो जाना शिष्टतापूर्ण दृष्टि का उदय देना हर जगह पर क्या शिष्टताओं का आचरण हो रहा है उसको पहचान पाना जैसे सब गति में जो जितने सब शिष्टता है एक स्थिति में कोई चीज है गति में कोई चीज है तो ऐसी गति की जितनी चीजें हैं उनको देख पाना उससे हमारे में शिष्टतापूर्ण दृष्टि उदय होती है इस अनुमान के साथ अपने को अध्ययन करना चाहिए ठीक है ना ये बात दो बात हो गई तीसरा बात क्या है भूल गया मैं तीसरा प्रश्न रखा था प्रवृत्तियों के परिमार्जन प्रवृत्तियों के परिमार्जन प्रवृत्तियों के परिमार्जन में देखो अब तक के दो तरह की विचारधारा है जिसमें एक तो यह है कि ये हो ही नहीं सकता है ऐसे लोग मानते हैं क्योंकि वो तो मौलिक परिप्रवृत्ति हैं उनमें कोई बदलाव होता नहीं जैसे हम कहते हैं कि मूल स्वभाव बदलता नहीं है ये तमाम तरह की बातें हम सुनते रहते दूसरा जो बना वो आदर्शवादी विधि से क्या करते हैं कि अपने में ही अपनी प्रवृतियों को निकालो उसको साफ सुफ करके फिर रीसेट करो एक प्रकार की वो साधना विधि से काम होने की बात है अभी अपन दोनों विधि पे बात नहीं कर रहे हैं तीसरी विधि पे बात कर रहे हैं कि सारी प्रवृत्तियों का परिमार्जन लक्ष्य मूलक विधि से हो जाता है यदि लक्ष्य लक्ष्य का अध्ययन कराया जाता है उस लक्ष्य को हम सफल करने के लिए चलते हैं जब तक वो हमारी प्रवृत्ति उसमें बदलती नहीं है वो लक्ष्य सफल नहीं होता है और हम उसके पीछे पड़े रहते हैं तो उसके चक्कर में हमारी प्रवृत्तियों का परिमार्जन आसानी से हो जाता है लक्ष्य के साथ प्रवृत्तियों का परिमार्जन लक्ष्य भी नहीं तब क्या निकल गया और सिंपल हो गया कि लक्ष्य को पहचान लो उसके अनुसार जियो वो लक्ष्य भी सफलता तभी तो मिलने वाली जब प्रवृत्ति का परिमार्जन होने वाला है क्योंकि जब तक आपको ये दिखना जाए कि आपके जो लक्ष्य है उसमें केवल केवल आप ही एक बाधा है तब तक वो परि, परिमर्जन नहीं होता है यदि हमने कोई लक्ष्य बना के रखे हुए हैं तो उसके सफल होने में केवल और केवल मैं ही बाधा रहता हूं ये मुझको जीवन दिख जाता है मेरी कोई प्रवृत्ति उसमें आड़े आती है हमारे अपने लक्ष्य में मेरे अपने लक्ष्य में तो फिर हम, हम, हम उसको बदलने को तैयार होते हैं दूसरा कोई कारण नहीं है बदलने का है ना दूसरा कोई कारण बनता नहीं है और ऐसे जागृति पूर्वक व्यवस्था में और शिक्षा में बच्चों में फिर सही प्रवृत्तियां ही बनती है तो वो परिमार्जन की बात नहीं रहती है, है ना तो प्रवृत्तियों का सेटिंग जो हो रहा है वो ठीक पहले से ठीक हो जाए हमारे लिए परिमार्जन जैसी बात है। तो इसका सिंपलेस उपाय है कि आप लक्ष्य मूलक विधि से चलिए जैसे गौशाला अब गौशाला में काम करने के लिए एक तरीका यह भी हमसे कह लो कहे सही कि पहले आप ट्रेनिंग लेके आओ ना तो वो भी ठीक है मना कैसे ठीक नहीं है हम तो गोशाला चालू कर दिए अब गोशाला किसी लक्ष्य को लेकर है और वो तो जब तक सफल नहीं होगा जब तक हमारा गाय के साथ हमारा जो जीने का जो प्रगति है वो ठीक नहीं होगा जो टाइमिंग जो सेंसिटिविटी हमारे में चाहिए जब तक वो नहीं वो सफल होने वाला नहीं है ऐसे लक्ष्य की शिक्षा कराई जा है उसके बाद आदमी अपना चल लेगा भाई चलने से अपना प्रगति का परिमर्जन करेगा टाइम से उठेगा नहाएगा जो कुछ करेगा सो करेगा नहीं तो सफल ही नहीं होगा ये एक आसान तरीका हो गया है ना तो पहुंचना कहा है इसको तय करके उसके अनुसार प्रवृत्तियों को देखा जा सकता है ये अभ्यास विधि है है ना अध्ययन विधि से लक्ष्य तक पहुंचना अभ्यास विधि से इसको सफल करना इस इस रोड पे इस ये रोड पे, पे अपन काम करें ये ठीक लगता है आपको तो ये सरल भी है सहज भी है कोई लक्ष्य के लिए काम करना ज्यादा सरल है ज्यादा सहज ठीक है ये बात और कोई मुद्दा बाकी लोग बताएं जो आप प्रत्यावर्तन वाला अनुमान कर सकते हैं ऐसे बोल रहे हैं उसको थोड़ा परावर्तन से अध्ययन होता है और प्रत्यवन का प्रत्यवर्तन का अनुमान हो सकता है ये इसका मतलब आ, प्रत्यावर्तन में मतलब जैसे जीवन में जो भी अनुभव पूर्वक जो कुछ हुआ है अनुभव संपन्न व्यक्ति के साथ वो तो हमारा अनुभव में तभी आए नहीं तो हमारे को उसका अनुमान हो सकता है कि क्या हुआ वो ठीक फिर अनुभव का प्रमाण जिस प्रकार से प्रस्तुत हुआ रहता है वो हमारे सामने अध्ययन का वस्तु बनता है ठीक तो प्रमाण का अध्ययन हो रहा है उसमें कोई अनुमान नहीं कर रहे हम अध्ययन कर रहे हैं अध्ययन करने में हम क्या इन्वेस्ट कर रहे करें तो वे अपनी कल्पनाशीलता को इन्वेस्ट कर रहे हैं। मतलब अपनी जो है, उसी को इन्वेस्ट करके प्रमाण का अध्ययन करते हैं ये वो घाट है इंट्रीम घाट जहां से हम दोनों के बीच में कोई कनेक्शन होता है साधना विधि और इसमें क्या अंतर है साधना विधि में कहा गया कि देखो मेरे को ऐसे ऐसे कुछ ज्ञान हो गया तुमको बस होता तुम भी ये करो ठीक अब वो श्योरिटी है भी नहीं भी दोनों बातें भाई कोई बोलेगा है कोई बोलेगा नहीं है हाँ ठीक बात तो उसमें भी वो रास्ता तो बता रहे हैं कि आप करो ध्यान धारणा समाधि वो भी रास्ता बोले रास्ता है हमारे पास लेकिन उसको रास्ता कहा जा सकता क्या वो तो हर एक आदमी को वहीं से शुरू करना है जबकि हम लोग जो बात कर रहे हैं उसमें एजुकेशन की टूल की बात कर रहे हैं इसमें हर आदमी को वहां से शुरू नहीं करना है तो जो भी एक आदमी को साधना विधि से प्राप्त हुआ है उसको हम सब शिक्षा विधि से प्राप्त कर सकते हैं तो इसका मतलब हुआ कि साधना करने वाले और हमारे में अध्ययन करने वाले मानव में कोई एक कॉमन प्लेटफार्म है पहले उसको हमको पहचानना पड़ेगा कोई इंटरम कोई एक प्लेटफॉर्म है जहां पर कि दोनों आके वहां पर मिल रहे वहां से फिर आगे की बात बन गई तो इसमें जिस प्रकार से वो चले उस प्रकार से हमको चलना नहीं है उसकी जरूरत ही नहीं है तो हमारे लिए एक अलग रास्ता है साफ सुथरा ठीक और वो डेफिनेट है उसमें फिर अनिश्चित नहीं है उसमें ह्यूमन एफर्ट है लेकिन उतना नहीं है जितना ह्यूमन एफर्ट उसमें है साधना विधि में ज्यादा ह्यूमन एफर्ट है इसीलिए सबको एक दूसरे फल परिणाम से संपन्न हो जाए इसकी संभावना कम हो जाती है और शिक्षा विधि वो ईजी विधि है जिसमें ज्यादातर लोग जो ज्यादातर जा, लोग ही बोलना पड़ेगा जो भी लोग इस पर ध्यान देते हैं उनको यह हो सकता है समझ में आ सकता है जैसे उदाहरण के लिए एटम का जिसने पहली बार जिसने भी रखा होगा उदाहरणा को उसमें जितना जिज्ञासा रहा होगा हमारे में तो नहीं है उतना या आज जो 9, टेंथ से बच्चे पढ़ते हैं उतना तो नहीं उनमें लेकिन 9, टेंथ इलेवंथ के बच्चे जो पढ़ते हैं या उससे पहले पढ़ने लगे आजकल जितनी उनमें जिज्ञासा उतने में वो पढ़ा देते हैं उनको और वो उतनी तक चीजों को समझ लेता है जो कि काफी गहरी जिज्ञासाओं के बाद लोगों ने समझा है ये वो विधि बन गया एजुकेशन वो विधि हो गया जिसमें कि एक आदमी का किया हुआ अब अनेक आदमी को सरल रास्ते के रूप में मिल रहा है है ना इसको कह रहे हैं शिक्षा विधि कोई दिक्कत है से? इसमें कोई दिक्कत नहीं तो साधना का फल हमारे को कैसे मिलना है हमको शिक्षा विधि से मिलना है तो जो शिष्टता पूर्वक जो आचरण किया जा रहा है उसको शिक्षा विधि से अध्ययन करा रहे हैं चार अवस्थाओं के रूप में वो किस प्रकार से एक दूसरे के पूरक है विशिष्टता ही है मानव किस प्रकार पूरकता से जीता है विशिष्टता ही है ऐसे जीने के क्रम में किस प्रकार सोचा जाता है किस प्रकार विचार किया जाता है उसको यहां पर बता रहे हैं हम संत विज्ञान में ऐसे विचार करने की क्रिया को कोई एक बड़े एक नाम दे रखा है उसमें एक आचरण के रूप में नाम दे रखा है इसको हम लोग समझ रहे हैं ठीक है ना और जागृत मानव का अध्ययन करके हमको क्या फायदा होगा भाई हमारे को अनु, हमारे अनुमान में आ गया वो कि भाई दम का मतलब क्या धीरता का मतलब क्या सम्मान का मतलब क्या फिर हम अपने जीने में देखते हैं कि कहाँ डिविशन है और उनके जीने को देखते हैं कहा वो है तो अपना इस, इस भाषा से भी डिविशन और उनके आचरण से भी डिविशन को अपन पहचानने जाते हैं ये दोनों के योगफल में हमारे को जब भी हमको अपने में दिख जाता है कि हमारे में ये कारण से गलती हो रही है फिर हम उसको पूरा कर लेते हैं जब तक हमको अपने में नहीं दिखेगा अपना गड्ढा हम उसको भर नहीं पाएंगे जीवन में गड्ढा गड्ढा भरना कोई बड़ा काम नहीं है देखना बड़ा काम है हमको अपनी जिम्मेदारी पे दिखे कि मेरे में ये गलती हो रही है मेरे में कमी है जिस दिन दिखेगा उस दिन भर जाता है देखना और भरना एक साथ ही चलता रहता है क्योंकि और तो कुछ है नहीं बिचारी-बिचारे विचार इसमें तो कोई चीज कमी के रूप में दिख गया उसका कोई प्रस्ताव भी है तो वो वो भर जाता है कोई बड़ी चीज नहीं है जब तक वो पूरा नहीं देखा गया तब तक भरेगा नहीं ये बात ठीक बनी है लेकिन जिसको हम प्रवृत्तियां कह रहे हैं मतलब अच्छा आशा, आशा विचार इच्छाओं को जिस प्रकार हम लगा रहे हैं कोई लक्ष्य बना रहे हैं उसके आधार पर कोई कार्यक्रम को तकर बना रहे हैं उसको हम प्रवृत्ति कह रहे हैं प्रवृत्ति क्या चीज होती है इच्छा के अनुसार विचार और विचार के अनुसार मन में जो क्रियाशीलता बनी इसका नाम प्रवृत्ति है ये जब भी कर्म के रूप में बना है ना जब भी हम कर्म कह रहे हैं तो इच्छा के साथ विचार और विचार के साथ कम से कम चयन का जो ये तीनों तीनों जो हमारे आयाम है आशा विचार इच्छा मतलब मन वर्त चित्त इन तीनों में जब भी कोई एक रूपता हुई वो एक कर्म के रूप में बना है ना अभी ये जो कर्म बना ये सापेक्ष शक्ति एक प्रकार की ये कर्म क्या सापेक्ष शक्ति है तो शरीर के प्रभाव में आकर जीवन में जो भी सापे शक्ति का उदय हुआ उससे जो कोई कर्म बना उसको हम कह रहे हैं उसकी दुष्प्रवृत्ति मान्यता के प्रभाव में आकर जो भी हमारे में सापेक्ष शक्ति बनी उसमें कोई इच्छा बनी कोई विचार बना कोई योजना बनी कोई कार्यक्रम बना उसमें कोई चयन किया हमने वो सब एक प्रकार का दुष्प्रवृत्ति के रूप में कह रहे हैं क्योंकि मानव और व्यवस्था हमको दोनों स्पष्ट नहीं हुआ तो मानव व्यवस्था दोनों स्पष्ट होने के बाद अब जो भी प्रवृत्ति बनती है सापेक्ष शक्ति का उदय होता है वो सत प्रवृत्ति है दुष्प्रवृत्ति से जो हम अपेक्षा लेके चले थे फल परिणाम की वो नहीं पहचान वो नहीं मिल पाया सत प्रवृत्ति से काम करने जाते हैं अध्ययन पूर्वक तो जो परिणाम कुछ चाहिए वो हो, हो जाता है परिणाम हो जाने से अब आगे के कार्यक्रम बन जाता है जिसमें हम चित्त में जो क्रियाएं होने वाली है उनकी हम बात कर रहे हैं है ना ये सब इसमें होने वाली बात है ठीक <coughs> है ये बात तो सत प्रवृत्ति और दुष्प्रवृत्ति को उस प्रकार से पहचान सकते हैं ठीक जिसको आपने कर्म दर्शन में पढ़ाई होगा कि अपने आंशिक कर्म कहा या अधूरा कर्म कहा या दुष्कर्म ये सब के रूप में कहा गया उसको तो इच्छा अधूरी कर ली अपने अधूरी इच्छा करते हैं तो भी पूरे नहीं अधूरी इच्छा पूरी हो तो भी पूरे नहीं नहीं पूरी हो तो भी पूरे नहीं इस प्रकार से फंसा हुआ कार्यगर ठीक है यहां तक मन में मैंने देखने का प्रयास किया तो स्थिति में मतलब प्रत्यावर्तन और परावर्तन में सुख नहीं दिखाई दिया भक्ति ममता सम्मान स्नेह पुत्र पुत्री स्वामी साथी सेवक सहयोगी स्वायत्त हित प्रिय उल्लास शील गुरु शिष्य भाई मित्र बहन स्वीकृति रुचि सुख पति असुख गया मेरा मिस हो गया ठीक है तो ये हो गया है ना और कला मूल्य तो कला मूल्य जो है इधर ये इसमें आया हाँ चित्त में आया होगा हाँ इसमें, चित्त में मेधा के साथ कला है तो कला में मगर दो मूल्य लेते हैं ना भैया अपन वस्तु मूल्य और श्रम मूल्य तो ये वस्तु मूल्य दोनों एक ही जगह आ रहा है अच्छा वो एक ही जगह पे है उपयोगिता और कला मूल्य है वो हाँ उसको उपयोगिता कला मूल्य दोनों वो चित्र में ही हो रहा है मेधा का प्रभाव है वो अच्छा ठीक है तो ये एक्चुअली में जो है कुल मिला के इन तीस मूल्यों की अपन बात कर रहे हैं और कुल मिला के इतने की नहीं कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं कल भी कहा था तो मूल्यों तो की बात करें तो स्वभाव धर्म के योगफल में मूल्य अच्छा ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है जैसे आप अगर लिखोगे एक तरफ स्वभाव एक तरफ धर्म इधर आप लिखते हो न्याय धर्म और सत्य तो न्याय और धर्म के योगफल में स्वभाव न्याय और धर्म के योगफल में स्वभाव धर्म और सत्य के योगफल में हम जब बात करें तो धर्म की बात करें सुख मानव में कह मानव का धर्म सुख है तो मानव मानवीय स्वभाव और मानवीय धर्म मतलब सुख धर्म की हम बात करेंगे तो ये किस कॉम्बिनेशन में आ रहा है सब सदस्त से अकेले में कुछ नहीं हो रहा है तो न्याय और धर्म धर्म मतलब व्यवस्था न्याय और धर्म के योगफल में स्वभाव की पहचान धर्म और सत्य के योगफल में जो है वो सुख की बात हो रही है तो जब भी हम मूल्य कह रहे हैं तो स्वभाव धर्म के योगफल में मूल्य तो मूल्य इसको अगर ऐसा बढ़ाएंगे तो स्वभाव धर्म और उसके आगे बढ़ाएंगे तो न्याय धर्म सत्य है ना ये तीनों के योगफल में ये मूल्य की पहचान हो रही है और ये न्याय धर्म सत्य को और आगे बढ़ाएंगे तो सअस्तित्व में ये बात बनेगी नियम नियंत्रण संतुलन के रूप में बनेगी ठीक है ना ये बात तो सारे मूल्य ये स्वभाव और धर्म के का मिलने से मूल्य है वो मूल्य क्या चीजें हैं, ये बहुत दिनों से चल रहा है मूल्य मूल्य क्या मूल्य है एक प्रकार की योग्यता उनकी अपेक्षा हमको रहती ही है उन योग्यताओं की अपेक्षा रहती है और उन उन अपेक्षाओं की पूर्ति करने की योग्यता आ जाए तो भाव हो गया अभी हम भाव में अपेक्षा में क्योंकि हमारे में योग्यता नहीं है हमारे में योग्यता हो गई तो उन मूल्यों के साथ जीने की बात बन गई तो एक प्रकार की योग्यता है भाव संपन्नता समझने के अर्थ में कह रहे हैं एक योग्यता को कहते हैं कि कुछ करने के अर्थ में इसलिए वहां पर एक भाव के साथ बात जुड़ी हुई। भाव संपन्नता की बात की गई उसको जब उस मूल्य को यदि अपेक्षा के रूप में देख रहे हैं है ना तो दूसरे मानव से हो गई वो उसी उसी मूल्य को जीने की आहारता के रूप में देख लेते हैं तो भाव सम्पन्नता के रूप में देखते हैं तो भाव क्या है भाव से अभाव की मुक्ति होगी अभाव क्या था वो जो अपेक्षाएं है अंदर हैं वो आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं को जीने की योग्यता नहीं है तो अभाव हो गया उसकी योग्यता आ गई तो भाव हो गया जैसे वस्तु मूल्य की हम कला मूल्य की बात कर रहे हैं, तो एक आदमी के हाथ में कुछ सामान आता है उसको उसकी उपयोगिता नहीं दिखती है एक आदमी में इतनी योग्यता है कि वो हर एक सामान की उपयोगिता को देख पाता है और ये सारी उपयोगिताएं कहीं न कहीं मानव के जीने से जुड़ती है और मानव को जीना जो समाधान समृद्धि जुड़ता है ये इतनी बात बनती है, है ना और उपयोगिता उपयोगिता को देखना ही तत्व ज्ञान है तत्व ज्ञान को लेकर बहुत सालों से बड़ा इसमें हो रहा है कि तत्व ज्ञान क्या है तो ईश्वर को मिल जाना बराबर तत्व ज्ञान लोग मानते रहे परमाणु को पहचान के तत्व ज्ञान मानते रहे यहां पर यह ज्ञान तत्व ज्ञान के रूप में यह कहा जा रहा है मानव को अपनी उपयोगिता समझ में आ जाए ये तत्व ज्ञान तो उपयोगिता का जो अनुभव है वो मतलब ज्ञान में हो रहा है वो तो एकदम शब्द वही है लेकिन कहीं और लेके जा रहा है पूरा कार्यक्रम उधर ईश्वर से रूबरू होने के लिए तत्व ज्ञान कहा गया इधर जो है मानव को अपनी उपयोगिता को तत्व ज्ञान करे तो आपने सुना हुआ तार्किकता व्यवहारिकता और तात्विकतात्विकता में यही मतलब उपयोगिता की पहचान हो जाने ही तात्विकता है व्यवहारिकता में मतलब ये बना कि उन उपयोगिताओं के साथ जीने की ताकत आ जाना एबिलिटी आ जाना उसका नाम व्यवहारिकता है अगर इस प्रकार समझेंगे है ना तात्विकता क्या है मानव की अपनी उपयोगिता व्यवहारिकता क्या है उपयोगिता को व्यवहार में प्रकट कर पाना जी पाना वैसा उपयोगिता को प्रमाणित कर और तार्किकता क्या है उस उपयोगता को जो व्यवहार प्रमाणित किया गया उसको बता पाना तर्क संगत विधि से उसको बता पाना कुल मिला ये इतने बात तो तर्क तत्व और व्यवहार की तीनों बातों के तो माना परंपरा आदिकाल से लटकी बैठी के अपने को ईश्वर को पकड़ना ही वो तत्व ज्ञान है इधर मटेरियल को पकड़ना परमाणु अब हिग्स भोजन और ये वो हम बात कर रहे हैं कि एकदम तत्व में पहुंच कोई ऐसी चीज मिल जाए गॉड पार्टिकल उधर गॉड था इधर गॉड पार्टिकल हो गया इतने अंतर आया पार्टिकल में गॉड को ढूंढना है उधर गॉड को गॉड में पार्टिकल को ढूंढना है ये सब चल रहा है कार्यक्रम यहां पर कुछ अलग ही बात की जा रही है यहां पर जा रही है भैया काय के लिए अध्ययन कर रहा है हम मूल्यवान हो सके हैं, मतलब हमारे को अपनी उपयोगिता समझ में आ जाए तो व्यावहारिकता में हम जी पाए मतलब उपयोगिता को जी नहीं आए और उसको समझा पाना है इस प्रकार से एकदम अलग एक बड़ी खुली जगह में अपन जा रहे हैं ठीक लगता है तो जब भी यहां तात्विकता की बात कर रहे हैं तो वो अर्थ की बात कर रहे हैं उपयोगिता की बात कर रहे हैं और वो अनुभव पूर्वक अपनी उपयोगिता समझ में आ रही है और ऐसे अनुभव पूर्वक जीने वाला आदमी जो व्यवहारिकता में और तार्किकता में, तार में अपने को व्यक्त करता है तार्किकता से हम अध्ययन करते हुए व्यवहारिकता में उसको प्रमाणित करते हैं और तात्विकता के लिए पात्रता बनाते हैं ये बात अपने को बहुत अच्छे से पकड़ने की जरूरत है तो अब अब क्या हो गया कि उपयोगिताओं को तर्क विधि से बताया जा रहा है तो हम समझ पा रहे हैं है। तर... बताया गया ठीक उपयोगिता को अनुभव में वेरीफाई करना तो अभी उपयोगिता जो चीज है वो जो अनुभव पूर्वक पकड़ में आई है उसको व्यवहारिक विधि से बता दिया गया तार्किक विधि से बता दिया गया दोनों विधि से बता दिया गया ये दोनों विधि से बताने के बाद हमारे को जो समझ में आता है जो समझ सकती है इसको हम कह रहे हैं समझने की जो बात है वो हमारी समझ में आता है हर असामान्य आदमी की समझ में आने वाली बात इतना उसमें इंटेलेक्ट रहता ही है कि उसको समझ सकता है फिर तत्व में क्या होने वाला हमारे साथ हम इसको व्यवहार में प्रमाणित करेंगे तर्क में प्रमाणित करेंगे तत्व में खाली उसका कन्फर्मेशन होना है कोई तत्व हमारे लिए कोई रहस्यमय चीज नहीं है उसके कारण काम अटक भी नहीं रहा है अपना और अभी कुछ काम अटक नहीं रहा है तत्व में केवल कंफर्मेशन होता है जो चीज हम समझे और जो चीज हम समझ जिए और तत्व ज्ञान में वो कंफर्म हो गया कि हाँ यही यही सब सर्वाधिक ठीक था लॉजिकली तो आज भी हमको ठीक ही लग रहा है और प्रैक्टिकलिटी में हमको इजी लग ही रहा है दिक्कत कम हो रही है हमारी वो सब होते हुए भी एक, एक एक है तीसरा लेवल जहां पर अनुभव की बात कही जा रही इसीलिए कहा कि जितना इसमें अनुभव वाला भाग है वो हमारे अनुमान में आता है अनुभव का जो प्रमाण जीने में आता है वो हमारे अध्ययन का वस्तु बनता है उससे तत्व को छोड़कर मतलब व्यवहारिकता और तार्किकता हम समझकर जी सकते हैं तत्व के बारे में अनुमान बनाकर रखते हैं ठीक है ना इससे रिलेटेड नहीं है थोड़ा अलग है वो मेरे को एक ऐसा डाउट आ रहा है कि जो परिवार है तो परिवार का एक बाउंडेशन रहता है कि निश्चित रहता है कि इतने में हम इसको परिवार बोलेंगे अभी दो चार दिन से परिवार वाला जो टॉपिक मिला है तो सोच ऐसा चल रहा है तो उसमें ये आ रहा है कि परिवार का फैलाव हम कितने बड़े में देखेंगे अखंड समाज वो परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था के अनुरूप देखेंगे तो पूरा ही परिवार है पर उसमें भी कुछ निश्चित लोगों के साथ जो संबंध बनता है उसको परिवार बोलेंगे कि परिवार का रेडियस क्या है एक्चुअल में एक परिवार से विश्व परिवार तक ये फिर पूरा ही हो गया समाज और परिवार के बीच डिफरेंस क्या है तो? समाज व्यवस्था वो तो बताया था शिविर में अध्ययन शिविर में थे अब हाँ समाज अभी हम क्या मानते परिवार परिवार मिलकर हम समाज मानते हैं ऐसा है नहीं वो पढ़ने में भी वैसे आ रहा था पढ़ने में भी ऐसा नहीं है कहीं भी लिखा है आ, नहीं नहीं लिखा है उसमें लिखा है एक से अधिक व्यक्ति मिले तो वही परिवार वो, और वही वही समाज, समाज। हाँ। एक से अधिक व्यक्ति मिले एक संबंध की पहचान होगी उसको हम कह रहे है की परिवार हो गया है ना और उनमें यदि एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हो गया मतलब वो एक प्रकार से अपने में भयमुक्त हो गए तो समाज हो गया तो एक ऐसा था कि आ, बीच में कभी दर्शन को जब पढ़ रहा था तो ये आया था कि जो मानव मानव चेतना संपन्न हो के जो देव चेतना में पहुंच रहा है उसको अपने परिवार को नेग्लेक्ट नहीं करना है तो वो कौन से परिवार को नेग्लेक्ट नहीं करना है बोल रहे कि मतलब उसको मतलब फिर वो समाज ही समाज होते जाता है तो कौन सा परिवार आ, समाज मतलब व्यवस्था देखो एक तो समाज दिमाग से वो निकाल दो कि परिवार परिवार बराबर समाज वो अपने को बहुत ज्यादा बर्डन है वो कोई इस तरह की एंटिटी है नहीं हम हम मानव मानव मिलकर परिवार मिलकर हम ऑर्गेनाइज हुए या नहीं हुए व्यवस्था हमारे में हुआ या नहीं हुआ या अव्यवस्था में हम जी रहे हैं या व्यवस्था में हम जी रहे तो मानव को पहले सामाजिक होना है, बता है ये बताए बताए सामाजिकता हमारा एक आचरण है और उस सामाजिकता के साथ अब फिर परिवार में जीने की योग्यता आती परिवार ऑर्गेनाइजेशन है तो जब भी किसी भी लेवल पर हम बात कर रहे हैं तो एक ऑर्गेनाइजेशन जब बात करें तो परिवार और जब उसको एक व्यवस्था के रूप में देख रहे हैं तो वो समाज जब हम समाज के रूप में देख रहे हैं तो मानव और धन प्रकृति दोनों को मिलाकर देख रहे हैं समाज में ये भी बात है क्योंकि जब व्यवस्था की आप बात करोगे तो प्रकृति कोई व्यवस्था मानव में बनेगी नहीं हम जब भी कुछ करेंगे उत्पादन करना पड़ेगा रहना पड़ेगा हवा लेना पड़ेगी तो सारा कुछ व्यवस्था की बात आएगी तो प्रकृति उसमें आने वाला है तो प्रकृति के साथ जोड़े बिना वो बनता नहीं है इस प्रकार से तो मानव का एक सामाजिक आचरण होना फिर वो परिवार में जीने लायक हो गया जो सोशल आदमी नहीं है वो परिवार में जीने लायक नहीं है तो मानव का सोशल होने का मतलब धन मन धन का सदुपयोग कर लेना लक्ष्य से संबंध होना निर्विरोध होना न्याय के साथ जीने वाला न्याय नहीं होना पर्धन पर नारी से मुक्त होना अगर ऐसा कोई आदमी उसका आचरण सामाजिक हो गया इट इज नाउ एक्सेप्टेबल बाय एवरीवन तो परिवार परिवार अपने आप में एक प्रकार का जीने का स्वरूप बना हम कुछ लोग मिलकर एक डेफिनेट लक्ष्य के साथ खड़े हो गए है ना तो जिस भी, भी जगह से जुड़ा हुआ आदमी वहां उसको ध्यान रखने की बात बनी जीने की बात बनी इग्नोर नहीं करने का मतलब हर एक आदमी कोई उसका कोई परिवार है ही वो किसी प्राकृतिक परिवार में रहता ही है है ना तो प्राकृतिक परिवार भी परिवार है और व्यवस्था विधि से हम परिवार बनाते हैं दोनों तरह के परिवार हैं इसमें कौन कम कौन ज्यादा इसकी बात ही नहीं हो रही है दोनों में अपना पराय से मुक्ति ये भी परिवार है वो भी परिवार है दोनों प्रकार से परिवार में अपन रहते ही है दोनों को इग्नोर नहीं करने की बात हो रही है ठीक है नहीं बस समाज फिजिकल एंटिटी नहीं है अब देखो भैया ना परिवार भी वैसे फिजिकल एंटिटी नहीं है अगर हम फिजिकल कोई चीज देखेंगे तो आदमी और धरती है जैसे चीटियां रह रही ना एक से अनेक चीटियां एक से अनेक आदमी धरती पर रह रहे हैं वैसे ही है। तो परिवार हमारे मन में बसता है हम परिवार में नहीं रहते हैं हाँ वो किसी वैल्यू सिस्टम के साथ वो कोई ऑर्गेनाइजेशन है इसी प्रकार से हमारे में एक व्यवस्था उदय होती है हाई ठीक है तो हम किसी व्यवस्था के साथ खड़े होते हैं उसको हम एक नाम देते हैं समाज तो कई साल तक तो अपने को पता नहीं चला कि समाज मतलब क्यों परिवार धन, परिवार बराबर समाज बोलते इसीलिए वो बात ही पकड़ में नहीं आती फिर परिवार फिर समाज ऐसा हो गया ऐसा है नहीं जबकि वही बना हुआ है तो उसको हटाना पड़ेगा हम लोग आपके प्रश्न का उत्तर हुआ नहीं हुआ तो जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में जैसे हम, हो तो पर विश्वास नहीं हो रहा है कि ऐसे करना है ठीक बात कोई बार भी फिजिकल एंटिटी नहीं ए मतलब फिक्स नहीं है, मतलब नहीं है आ, कभी कभी एक, एक दो आई जाते हैं न, एक दो पर चले लिया? भी जाते हैं कोई रिलेटिव कोई अबुआ है कोई है अकेला हो गया अब कहा रहना है आ गया परिवार का सदस्य बन गया तो इसीलिए ना उसको फिजिकल बनाने के, के बाद वो रिजिड हो गया अब आप, आप रो रहे हैं गा रहे हैं लड़ रहे हैं झगड़ रहे हैं सब उसी है। हाँ। तो तो है। क्या हुआ कि हम एक मान्यता से सुनते हैं तो किसी मान्यता से सुनकर हमको लगता है कि हमारी बात कही जा रही इसलिए बहुत सारे हिन्दुस्तानी लोग बोलते हैं ये हिन्दुस्तानी दर्शन है जबकि ऐसा है नहीं है और इसको पूरे वर्ल्ड सिक्स स्वीकारेगा क्योंकि इसमें ऐसा है ही नहीं मुद्दा एक से अधिक मानव जहां पर भी हुए वो कोई परिवार बनी गया वो कोई परिवार बन गया सही ना अभी तक जो स्ट्रक्चर है वो परिवार वाले हैं तो उसमें हम माता पिता होकर अपने बच्चों को जैसे देखते रहे और अब यहाँ पे जिस तरह से बात हो रही है कि व्यवस्था के अर्थ में है जो भी कुछ है तो और एक जो अच्छी निश्चित दूरी की जो बात हो रही है ना वो भी पकड़ने की चीज लग रही है कि अच्छी निश्चित दूरी फिर वो अपने बच्चों के साथ भी होनी है अभी क्या हम उनको चिपक जाते हैं तो <laughs> बिल्कुल उसमें खुशी है दबाव खा हाँ, हाँ मतलब वो बच्चा भी एक मानव है वो भी व्यवस्था के अर्थ में है वो भी व्यवस्था के लिए है तो ऐसा अपने अंदर लगाने से फिर हमको समझ में आया कि अब जिसके बीच में भी हम रह रहे हैं वो परिवार है बिल्कुल है ना और व्यवस्था के अर्थ में जहां भी हमें हैं वहां परिवार है लेकिन जब बड़ा देखेंगे तो वो समाज है तो अब... वहां पे कुछ लोग काम कर रहे हैं मैं अगर वहां कल चली जाती हूँ तो वो मेरा परिवार हो गया बिल्कुल लक्ष्य साम्यता से व्यवहार साम्यता की बात हो रही है उसका नाम परिवार तो ये मैं अपने अंदर जमा रही हूँ आजकल लक्ष्य साम्यता से व्यवहार साम्यता जहाँ पर ये दोनों साम्यता होगी उसका नाम परिवार लक्ष्य साम्यता तो पूरे धरती के मानव के साथ है तो लक्ष्य साम्यता से व्यवहार साम्यता में पहुँचने के बाद कार्यक्रम साम्यता आ जाएगा तो ये तीनों हाण पार करने के बाद अपना वो परिवार बनेगा तो अभी जैसे हम लोग जिगलू को जो सोच रहे हैं, तो इसमें हजार लोगों का एक प्रोस्पेक्टिव रखे और उसमें उत्पादन कितना उसमें हम कैसे जी सकेंगे उसको अब वो हमारा परिवार है ओके ठीक है अब उसको इग्नोर नहीं करना है तो उसके आगे भी लोग सुनेंगे जुड़ेंगे तो उनके साथ भी काम करें लेकिन इसको इग्नोर थोड़ी कर देंगे क्या अब हजार लोग खाना पीना भूल भाल गए अपन अब चल दीजिए है ना क्योंकि हमारा कोई परिवार है ही बना हुआ उसके साथ जुड़कर कोई परिवार के आगे की बात चलेगी तो पीछे का इग्नोर थोड़ी कर दे रहे अगर इग्नोर हो रहा है तो गड़बड़े जी भैया माई जुड़ाव की जो फीलिंग है जुड़ाव हाँ। का जो भाव है हाँ। वो परिवार वो परिवार है वो परिवार है बिल्कुल और लक्ष्य जो है उसके कारण हो सकता है हम जुड़े हों पर जुड़ाव में भी एक आनंद है ना बिल्कुल भैया हाँ। कई बार लक्ष्य की बात करते रहते हैं सब लोग हाँ। उसमें ये चीज छूट जाती है हाँ अभी लक्ष्य विहीन जुड़ाव हमने देखे हैं लक्ष्य विहीन जुड़ाव देखे हैं। तो हमको लगा लक्ष्य से वक्ष चीज नहीं होता जुड़ाव महत्वपूर्ण है हाँ, हाँ. अभी लक्ष्य के साथ जुड़ाव जुड़ाओ हाँ. वो कैसे तो लक्ष्य साम्यता हो जाने के बाद व्यवहार साम्यता था हाँ. उससे कार्यक्रम साम्यता ये जुड़ाव ये जुड़ाव की बात बनी हमारे अपने कार्यक्रम अलग अलग हों अभी तो हम ये बात करने लगे आजकल पूरी दुनिया में देखो यार सबकी समझ अपनी अपनी रहेगी काम भी अलग अलग करेंगे कार्यक्रम अलग अलग रहेंगे मती अलग अलग रहेगी लेकिन हम फिर भी साथ रहेंगे जुड़ाव हमारे में रहना चाहिए पॉसिबल नहीं है तो लक्ष्य विहीन जुड़ाव कहाँ पहुंचेगा तो कोई न कोई तो लक्ष्य बनेगा बनेगा तो वो फिर वहीं बना के मान्यता में चला गया या उधर चला गया तो इसमें एक चीज और उठती है जो जैसे लक्ष्य इसके बाद अलग अलग योग्यता के अनुसार उपलक्ष्य अलग अलग हो सकते हैं मतलब कार्यक्रम बोलते हैं उसको भैया कार्यक्रम हाँ कार्यक्रम अलग अलग मतलब नहीं हो सकते ना वो एक ही कार्यक्रम में अलग ऐसी अलग, हाँ, अलग अलग एक्टिविटी हो सकती है हाँ, वो मतलब है अलग अलग एक्टिविटी हो सकती है डिफरेंट एक्टिविटी जिस समय हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं उसी समय यहाँ वो दिग्लू में बीज लगाए जा रहे हैं इस समय यहाँ पर वो आम रस बन रहे हैं वैसे देखेंगे तो तीनों बात से कोई जुड़ नहीं रहे हैं लेकिन वो किसी लक्ष्य और फिर आपस में निर्भरता के कारण व्यवहार साम्यता और उसके साथ साथ एक कार्यक्रम है जिसमें हम समाधान समृद्धि के स्वरूप में मतलब कुछ करते हुए पाए जा रहे हैं और उनमें डिफरेंट एक्टिविटीज है तो डिफरेंट एक्टिविटी तो रहेंगी ही रहेंगी हाँ हा, हा। यहाँ एक सौ सत्रह एक सौ लोग रह रहे हैं तो कोई थोड़ी पूरे समय एक जैसी एक्टिविटी सब करते हैं एक्टिविटी साम्यता की बात नहीं है ना कार्यक्रम मतलब प्रायोरिटी प्रायोरिटी में साम्यता होना डायरेक्शन जो लक्ष्य दिशा बन रहा है उसमें एक प्रोग्राम एक पूरा प्रोग्राम है उसमें डिफरेंट एक्टिविटी कार्यक्रम का मतलब प्रोग्राम पर ये जुड़ाव जो है ये इससे इंडिपेंडेंट भी है क्योंकि हाँ। आ, अपने साथ एक व्यक्ति रहता है जो अपनी बात नहीं सुनता है वो उसने कुछ अपना अलग ही कार्यक्रम बना रखा है लेकिन हमारे मन में जो उसके प्रति जुड़ाव है वो तो रहता ही है वो तो तभी रहेगा एक स्थिति में जाकर जहां पर कि हमारे में स्नेह का भाव यदि है हमारे में जागृति हो गया है तो हमको पता है कि इसको लक्ष्य नहीं पता लेकिन हमको पता है कि लक्ष्य क्या है ठीक है इसको नहीं पता है हाँ। तो हमारी ओर से जुड़ाव रहता है वही वही लेकिन जुड़ाव प्रमाणित नहीं हो रहा प्रमाणित होने के लिए तो उसको भी पता लगना जरूरी है ठीक है।, है तो ल, वो एक आदमी जो समझदार है या जिसमें कोई बड़ा आदमी है जिसको हम बोलते हैं हम अनुभव है तो वो तो सबके साथ साम्यता को बनाकर रख रहा है और इसीलिए फिर वो घटित भी होता है मतलब दूसरे को कभी पता भी चलता है अगर ऐसा नहीं हो तो तो कभी हमको पता ही चलेगा हम क्यों जुड़े किसी ऐसे आदमी के साथ यदि उसमें हमारे प्रति कोई स्नेह का भाव नहीं दिखाई देगा तो हम हम तो कहाँ जाएंगे भाई जुड़ेंगे नहीं तो प्रक्रिया परम्परा बनती है उसी की एक आदमी जो समझदार होकर वो स्नेह के साथ खड़ा है मतलब उसको पता चल गया कि न्यायपूर्वक जीना ही सुखपूर्वक जीना है और मेरे को पता है इसको नहीं पता है आज नहीं पता कल इसको पता चलेगा तो उसकी स्थिति बनती है उससे वो उससे जुड़ा रहता है उसको पता लगने से फिर वो जुड़ता है ये दोनों बात बनती है तो ये जो भास आभास कहे जो भी कहे हाँ। जागृत व्यक्ति है जो बड़ा उसमें परिवार में व्यक्ति है वो ये देख पा रहा है कि ये जो है अभी ये लक्ष्य को नहीं पहचान रहा है ये कुछ कुछ कर रहा है लेकिन दूसरा व्यक्ति को ये दिखाई देता है कि ये मेरे मैं इसे ये मेरे लिए मेरे प्रति स्नेह हाँ। तो अब वो व्यक्ति व्यवस्था के लिए तो उसमें तो गड़बड़ कर रहा है ठीक बात लेकिन वो जुड़ाव महसूस करने लगता है ठीक बात हाँ। उससे पर्सनली जुड़ जाता है चीजों को समझ जुड़ने का पर्पज क्या है अपने फिर पर्पज आ जाएगा लक्ष्य तो जो जागृत मानव का लक्ष्य है वही लक्ष्य उसका बनेगा तो समझना समझाना काम शुरू हो जाएगा हाँ तो ये जुड़ाव जो है ये एक महत्वपूर्ण बिल्कुल, बिल्कुल सम्मान विश्वास स्नेह तीन बेसिक मूल्य बेसिक मूल्य तो वो स्नेह का जो मूल्य है वो जुड़ने के स्वरूप है जिसको अभी हम जुड़ना कहते हैं वैसे देखेंगे तो सम्मान भी जुड़ने का मुद्दा है और विश्वास भी जुड़ने का मुद्दा ये तीन जो बेसिक मूल्य है ये जुड़ने के मुद्दे हैं इसी जुड़ाव हैं ये सूखा सूखा नहीं कार्यक्रम की लक्ष्य दिशा कार्यक्रम इसमें आ गया बाकी कुछ सूख गया मामला। ऐसा नहीं, नहीं वही मतलब <laughs> ना। ये पर्याप्त गीला है हो सकता है कि हमारे को अभी स्पष्ट नहीं हो तो ऐसा हो सकता है लेकिन ऐसा नहीं है और होता भी नहीं देखिए आदमी तो जुड़ता ही है या तो जुड़ेगा संवेदनशीलता के आधार या जुड़ेगा संज्ञानशीलता के दर जुड़ेगा जरूर अभी तो घर में आदमी एक स्टूल लग जाता है उसका भी आदर पड़ जाता है हमको हवसे जुड़ जाता है आदमी तो अब ऐसा जुड़ना जो है वो उसको प्रमाणित नहीं कर सकते हम तो प्रमाण विहीन जुड़ना हो गया वो तो जुड़ाव का आधार तो ठीक ठीक पहचानने की जरूरत है ही व्यवहार साम्यता का मतलब परस्परता में निरूरत हो आप भी होता के लिए काम कर रहे हैं हम भी काम कर रहे हैं ये हमारे में अभी अपेक्षा रूप में हो गया फिर आप निवरोध हो गए तो हम भी हो सकते हैं है ना तो फिर हम परस्परता में निरोध हो गए हमारा व्यवहार साम्यता हो गया है ना व्यवहार का मतलब वहन क्रिया वहन नहीं कर पाए तो फिर वह सहन करेंगे और सहन करेंगे तो फिर कुछ कुछ करेंगे है ना तो वहन कर पाए मतलब निर्ोध हो गए और उसके निवृत्तता को प्रमाणित किए सामने वाला भी निरोध हो गया हमारे साथ यह हो गया व्यवहार सामने था। अब ऐसे निर्धरता पूर्वक कुछ काम करेंगे तो वो जो व्यवहार की एक हम परिभाषा देखते विचार पूर्णता के लिए जो सहयोग वाला तो उसको जोड़ के इसको देख सकते निर्विरोधता तो ठीक है मतलब वो तो समझ हाँ, तो उसके लिए जो काम कर रहे हैं वो हो कैसे उसके लिए काम करें तो व्यवहार जब गति में आ रहा है तो ये बोला कि भाई हम आपस में व्यवहार की बात कर रहे हैं शिक्षा एक व्यवहार है ये भी कह रहे हैं है ना तो व्यवहार को दो भाग में देख रहे हैं कि विचार के अनुसार आपको स्वीकार कर पाना ये एक व्यवहार का पहला भाग बना फिर ये व्यवहार गति में भी आएगा जिसको हम कह रहे हैं कुछ बोलेगा आदमी कुछ काम करेगा शिक्षा देगा उस वो सब व्यवहार क्या हो गया परस्परता में जो हम प्रकट कर रहे हैं वो क्या हो गया एक दूसरे के विचार को पूरा करने में सहयोग कर रहे हैं है ना तो दोनों तरीके से बात बनेगी एक स्थिति में बनेगी गति में बनेगी हाँ निर्वोधता के बाद स्नेह की बात हो रही पूर्वक है ना संतुष्टि है संतुष्टि पूर्वक मिलना है उसको बोलते हैं स्नेह तो दो तीन अच्छी सुंदर परिभाषा है स्नेह की एक परिभाषा है संतुष्टि में से के लिए स्वयं स्फूर्त मिलन संतुष्टि में है संतुष्टि से है और संतुष्टि के लिए है ना स्वयं स्फूर्त जो असंतुष्ट आदमी वो मिल रहा है तो वो वो इनिशियेटिव करता है पूरे व्यवहार काल में और वो इनिशिएशन जो है वो संतुष्टि पूर्वक है और ताकि दूसरा आदमी संतुष्ट हो जाए एक ये है दूसरा किया गया कि निर्वोधतापूर्वक स्वीकार कर लेना स्नेह तो निर्वोध हो गए हैं उसके स्ने बाद स्नेह की बात नहीं भैयाता जो है लक्ष्य व्यवहार कार्यक्रम कैसे होना संभव है जहां लक्ष्य साम्यता लेकिन कार्यक्रम साम्यता ना हो या भैया होता नहीं है लक्ष्य में दो तो तीनों में फंडामेंटली अगर दोनों में कहीं कमी है तो लक्ष्य में स्पष्टता नहीं है लक्ष्य भाषा में आया अभी भाषाभा में आया कुछ और जीने में आया कि नहीं आया वो वाली बात नीचे के घर तो आसान से पार होने वाले तो इसको जोड़ के अगर हम देखते जो आप बताते हैं कि अलग अलग अवधारणाएं बनी लोगों की और अलग अलग कार्यक्रम बने तो हम ऐसा कह सकते कि ये एमसीबी की का कार्यक्रम और न, समझ छोटी का कार्यक्रम अलग है ना क्योंकि ये बेसिक दर्शन एक है काम करने वालों में भले आपस में स्पष्टता की कमी हो क्योंकि एक ही विचार से काम कर रहे हैं तो वो जुड़ा ही हुआ है वो जुड़ाव अभी करने वालों को नहीं दिख रहा है क्योंकि अस्तित्व सस्त रूप में देखा गया समझाया गया उसका एक विचार है उस एजेंडा में हम कुछ काम कर रहे हैं उस एजेंडा में वो कुछ काम करते हैं तो भले हमारी में दृष्टि में अधूरापन हो तो हमको वो जुड़ता ना दिखे वो अस्तित्व सही विधि से जुड़ ही रहे जुड़ा हुआ ही है उसमें टुकड़ टुकड़ा है नहीं उसका प्रमाण यही है कि एक भी छोटी वालों ने यहाँ पर किसी को बोला नहीं कि आप आओ उसके बाद लोग आते हैं क्योंकि ये सबके मूल में मानव है और मानव की चाहत पूरी होने का कार्यक्रम बनता है कहीं से भी बनेगा तो होता है अच्छा उतना तैयारी हम करते हैं तो और समय लगता है तो हमारे जो भाई लोग जितना काम किए उसका फलन ये हो गया कि अभी हमारे लिए रेडीली उपलब्ध हो रहा है तो जुड़ा तो है ही अभी जुड़ाव को वैसे तो सभी चीज जुड़ी हुई है ये अमेरिका हिंदुस्तान जुड़ा हुआ है हम देख नहीं पा रहे तो अगर इसको हम स्वीकार कर लें तो और आसानी से बात हो जाती है अलग अलग कार्यक्रम नहीं है है ना तो जब तक उसको टुकड़े में देकर चलेंगे तो अलग अलग बनता है और कर रहे हैं कुछ कुछ अब कुछ जो भी कुछ करेगा आदमी के साथ ही करेगा ना तो वो तो ठीक ही करेगा अगर समझ में आएगा तो लेकिन ये कि उससे जो परिणाम अपेक्षित है वो नहीं आएगा तो परिणाम की अपेक्षा यदि ठीक करनी हो उस अपेक्षित परिणाम से सम्पन्न होना हो तो उसके लिए हमको बैठ के उसको ठीक से पूरा प्रोग्राम को समझना पड़ेगा तो सारे कार्यक्रम में से क्या निकल के आ सकता है वो हम एक जगह पहुंच सकते हैं एक दूसरा प्रश्न है वो हर्ष ने पूछा था यहाँ मुझे उपयुक्त लग रहा है इसलिए हाँ हाँ उसने ये पूछा था कि जो कल मेला था ये जिगलू में लोग हैं कुछ लोगों का मन होता है भाई हम तो साधना करेंगे हाँ तो उसने लिखा है कि अब उनका लक्ष्य और आपका लक्ष्य अलग हो गया या हाँ। कार्यक्रम अलग हो गया तो उनके प्रति आपका क्या रहेगा और उसने ये भी लिखा मुझे पता है आप उनको जाने को तो नहीं कहोगे हाँ लेकिन यहाँ पर वो आपके साथ रह रहे हैं जी लेकिन वो आपसे कार्यक्रम अलग बना रहे हैं ठीक है भैया देखिये ये सब होता ही है टुकड़े टुकड़ा देखेंगे तो बहुत सारा अभी भी हो ही रहा है होता ही है इसको हम मैं इंडिविजुअली कैसे देखते हैं? हमें लगता है कि उसके लिए कर्म स्वतंत्रता का मामला खुला हुआ है जो समझ में आता करेगा आदमी हम सब भी एजुकेशन को भी ठीक उसी प्रकार से देखना चाहते हैं कि कर्म स्वतंत्रता वाले भाग को हम डंडा लेके खड़ा ना रहे बल्कि हम कल्पनाशीलता वाले भाग में काम करें और उसके प्रमाण को कर्म स्वतंत्रता में चेक करें तो यदि उसको कोई चीज साधना करके पानी होगी है ना और एक लेवल तक जो भी हमारे साथ कम्युनिकेशन हुआ होगा उसके बाद उसको लगता है कि अभी भी साधना करना है तो कर भाई लेकिन वो हमारा सेंट्रल एजेंडा नहीं हो सकता है अब वो व्यक्ति व्यक्तिगत एजेंडा होगा वो करेगा साधना है ना अपने लिए भी एक एक एक, एक जांचने का मुद्दा होगा कर भाई क्या साधना हुआ कितना पहुंचा क्या पहुंचा क्या क्या हुआ तो बता भाई जितनी सूचना साधना के बारे में हमारे पास तो सूचना हमने तो कभी करी नहीं उन सूचनाओं के साथ खड़े रहेंगे देखेंगे क्या आप निकल के आता है तो हर आदमी को पर्याप्त तो उसमें स्पेस मिलता ही है लेकिन यदि वो ये कहने लगे कि नहीं आप सबको साथ साधना करना जरूरी है यहां पे जाके थोड़ा दिक्कत हो जाता है क्योंकि आपको करना आप कर लो भाई आपको ज्वार रोटी खाने आप खाओ लेकिन सबके लिए ज्वार रोटी खाना अब ये जब जब ये कंडीशन आ गया तो थोड़ा ज्यादा हो गया है ना तो थोड़ा अब लिमिट्स आगे निकल गया मामलो तो उस प्रकार से चीजें होती है अभी हा माना तो है ही अच्छा मैं सुबह किसी को कह रहा था कोई बोला कि पता नहीं कौन कौन लोग आ जा रहे हैं और आप सबको आने दे रहे हैं तो क्या होगा मैंने कहा देखो धरती पे वहां भी रहते थे यहां भी रहते थे ना तेरे सीने पे रहने वाले ना मेरे सीने पे रहने वाले है ना ये हमारे छाती भी थोड़ी मूंग वाले कुछ सबको लगता है कि हम कुछ अच्छा करेंगे कर भाई कौन मना कर सकता हो कौन हम हाँ होते हैं कि ये तय करें कि ये नीलम कुछ नहीं कर सकती या ये साधना कुछ नहीं कर सकती इनकी किसी कंडीशन को देख के हम क्यों तय करें ना हम दुखी रहे तो खुला रखो ये धरती भी वहां वहां भी रहती थी यहां भी ले रही है वहां भी हवा लेती थी प्रकृति से, से यहां भी ले रही है वहां भी कुछ काम करती थी यहां भी कुछ काम कर रही है वहां से ज्यादा काम कर रही है यहाँ पर तो हमारे पे बोझा नहीं है ये एक प्रकार का वहन करने की बात है ना अब चीजें चलेगी कैसे देखते हैं कैसे चलती है और आगे देखेंगे क्या हो सकता है करके देखेंगे तो इसमें बहुत सिलेक्टिव होने का जगह बचता नहीं क्योंकि हम हम बेसिकली अध्ययन तो मानव और मानव जाति के अविभाजता के स्वरूप में कर रहे हैं और बहुत छोटा सा प्रोग्राम है ये जिगलू विगलू बहुत एक हजार लोगों का प्रोग्राम है लेकिन हमारी तैयारी लाखों और करोड़ों लोगों जितने लोग हैं उनके साथ जीने की स्वरूप में हो रही है।, है ना तो एक के साथ जीने का भी वो स्वरूप जो अनेकों के साथ जीने का स्वरूप हो सकता है उसके अर्थ में एक के साथ जीने का और एक के साथ जी लेने के बाद अनेकों के साथ ऐसे जीने की योग्यता आ जाना बनती है तो एक के साथ भी योग्यता तभी आ रही जब अनेकों के साथ को ध्यान में रख के चल रहे कोई न्याय की दृष्टि है।, है ना तो अनेकों के साथ जीने के स्वरूप में एक के साथ जीना ही न्याय है इस विधि से वो चलने की बात है जी जो आपने थोड़ी देर पहले बोला कि गड्ढा दिखता है तो फिर मर जाता है और देखते देखते की वो है तो उसमें ऐसा है कि ऐसा लग रहा है कि और ये अपन बोलते हैं कि जड़ पे काम करने का है मतलब अभी तक जितना हुआ है जड़ पे काम नहीं हुआ है मूल में जाके तो ऐसा लगता है कि पौधा दिख रहा है और उसमें पत्ते पत्ते गीले कर रहे हैं फिलहाल में तो जड़ दिखती रहे या दिखिए ताकि जड़ में पानी दे तो वो कैसे होगा भैया देखिए ऐसा है जैसा हम चाहते हैं पहले तो वो पकड़ना आना चाहिए उसको हम कुछ समझते हैं फिर वो पकड़ना आते हैं समझने के आधार पर कोई प्रोग्राम बनाते हैं उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने जाते हैं परिणाम वो नहीं आते हैं तो रिवर्स कैलकुलेशन शुरू होती है परिणाम वो नहीं आते तो रिवर्स कैलकुलेशन होती है मतलब वापिस जाएंगे कि भैया कार्यक्रम ठीक बना कि नहीं बना कार्यक्रम लगता ठीक ही बना था कार्यक्रम ठीक नहीं बना दोनों केस में इसके ऊपर जाना पड़ेगा अगर कार्यक्रम ठीक बना तो क्यों नहीं सफल हुआ इसका मतलब कार्यक्रम ठीक नहीं बना और कार्यक्रम ठीक क्यों नहीं बना क्योंकि हमने चीजों को ठीक से समझा नहीं है तो एक भाग में वो काम चलता है ठीक समझ लिया अब जीने का स्वरूप आया जीने में हमारी प्रवृत्तियां प्रकार के काम करने के तरीके है अभी समझ भी गए लेकिन अब फिर भी नहीं कर पा रहे तो अब अब तरीके ऊपर काम जाए ध्यान जाएगा आपका कि वो तरीकों को ठीक करना पड़ेगा तो उन तो तरीकों को ठीक करेंगे हम छोटी बडी चीजें वो प्रवृत्तियां हैं उनको हम ठीक कर सकते हैं कब दिखता है जो मैं चाहता हूं और मैं वो कर रहा हूं जेन्यूनली और वो नहीं हो रहा है उसको भी ठीक से देख पाना दीदी उसको ठीक से नहीं देख पाए तो हम क्या कर देते हैं तुरंत दूसरों पर डाल देते हैं कि दूसरों के कारण नहीं हो पाया ये काम है ना तब तो हम वो कभी वो पहचान नहीं पाएंगे जो जहां हमारे को जड़ पर पहुंचना था हमारी प्रवृत्ति में नहीं है इस प्रकार का इसलिए नहीं हो पाया? अगर इसको पकड़ के रखते हैं तब तो ये बार बार ये एनालिसिस होती रहेगी और हर जगह आपको कौन सी जड़ में कहा दीमक लगी वो पता चलेगी आपको अपने में लगी हुई है वो दूसरे में नहीं लगी है तो अपने में लगी दिखेगी तो हम बदल देंगे नहीं तो बहुत आसान है ये कह देना की देखो यार नहीं हो पा रहा भैया लोग अब सबके इस प्रकार से है ये है वो है है ना और जमाना खराब है जो हमारे पास भी लोग आ गए तो कहां से आ जाएंगे और ये अब इतने लोग ऐसे आ गए अब कैसे होगा भैया मारने में क्या डर लगता है है ना और नहीं तो फिर आपको लगातार शोध करना पड़ेगा अपने पर कि और क्या हम बेहतर कर सकते थे और क्या बेहतर करें बेहतर का मतलब ये कि वो जो जागृत मानव है उसके साथ अपना जो डेविशन है उसको पकड़ने की बात है और डेविशन को खत्म करने की जरूरत है ये वाली बात होती है तो जो हम चाहते हैं हम नहीं कर पाए तमाम प्रयास के बाद उसके कारणों में जाने की जरूरत है तो फिर हमारी प्रवृत्तियों में परिमार्जन की स्कोप बनती है या तो समझ में कमी है और समझ में कमी है, नहीं दिख रही है समझ तो ठीक से गए तो फिर करने वाले भाग में कुछ कमी है दोनों जगह पकड़ लेंगे आसान है एक बात ठीक से समझ लीजिए ये अस्तित्व में नियम है ही और ये हर जगह लागू है आप हर जगह पर उन नियमों के साथ जी सकते हो उसमें कोई दिक्कत नहीं है केवल हमको समझ में आना केवल हमारी प्रवृत्तियां ठीक होना ही कुल मिला मुद्दा है तो जो आदमी नहीं जानता वो भी चाहता तो आपसे वही है है ना हाँ तो जिगलू या एमसीवी हाँ। के मिनिमम गोल है निर्विरोधता हाँ मिनिमम गोल निर्विरोधता है इसमें सबका वो कॉमन गोल है हाँ जो जजमानी सिस्टम में लूज हो गया लूज हो गया लूज हो गया लूज हो गया वो लूज आ, तभी तो आदमी भेदभाव आ ठीक है। और तभी वो शोषण आ गया कोई निर्वोजा को देखो भैया वहाँ क्या किए जजमानी पुराना भारत का जो सिस्टम उसको नाम दिया गया है जजमानी सिस्टम नहीं, नहीं नहीं ये पुराना 200 साल पहले सब लोग जो काम करते थे उनको कुछ कुछ मिलता रहता था जजमानी हर जगह से हाँ पैसा नहीं था बार्टर भी नहीं था बार्टर भी नहीं था एक व्यवस्था थी कि नई भी अपना काम कर रहा है और एक पर्टिकुलर अंश उसको हर परिवार से मिल जा रहा है हाँ। ब्राह्मण अपना काम कर रहा है चमार अपना काम कर रहा है धोबी हाँ। अपना काम कर रहा है रविन्द्र गुरु जी हाँ जिसमें कितनी बार शेव बनाई इस पर नहीं निर्भर है ना वो हाँ। बाटर हो जाएगा पर वो उसको आवश्यकता क्यों नहीं मिल रहा नहीं वो सारा है चलता है आंशिक चलता है अभी भी आंशिक कुछ कुछ मिलता रहता है उनको नाइयों को इनको उनको कुछ नाई भी उसमें संतुष्ट तो है ब्राह्मण भी संतुष्ट है तो ये तो वो क्योंकि वो अब उसके मूल में जाएंगे भैया तो आ, किसी मजबूरी में वो हम डिजाइन किए थे है न पूर्ण रूप से समाज के डिजाइन नहीं किए थे और उसमें श्रम का मूल्यांकन नहीं हुआ और कुछ न कुछ तो भेद था उसमें तभी तो बड़े आदमी बड़े होते चले गए और जो छोटा काम कर रहे उनको तो सुरेश में नहीं मिला नहीं तो क्या वो भी आ जाए उनकी भी कोठियां होती गाँव में गाँव में कोठिया गिनती हुई तो ब्राह्मणों की ठाकुरों की बनियों की है ना तो बाकी की तो नहीं बन पाई तो इसका मतलब वो लूज हो गया वो तो क्योंकि पर्याप्त नहीं है खाली वो फिर रिचुअल वो अभी फिर गया गया तो याद हो गया। ओ, मतलब बहन क्रिया बुस्त का बहन अस्तित्व में जो भी वास्तविकताएं हैं उसको वहन करना फंडामेंटली तो वहां से विचार में पूर्णता होने के बाद ही वहन होगा एक एक वास्तविक जो भी चीजें हैं अस्तित्व में वो सब हमारे को समझ में आ गया हमको समझ में आ गया तो अस्तित्व की सच्चाई समझ में आ जाने से अब हर एक सच्चाई हमको जब भी मिलेगी उसको सही अर्थ में पहचान कर पाना स्वीकार कर पाना इसको कह रहे हैं वाहन क्रिया तो पहचानना का भाग हो गया वाहन करना निर्वहन करना उसका वाहन के बाद निर्वहन होता है तो जिस अर्थ में पहचानते हैं उस अर्थ में व्यवहार कर, कर लेते हैं निर्वहन कर लेते हैं मतलब वहन क्रिया वहां पर है निर्जहन निर्वहन हो जाना निर्ज वाहन तो उसका पहले हो जाएगा पहचन पहचाना पुस्तक जानना हाँ आप है? आए तो आप, आप पापा जी को जैसे हाँ कि आप मानव तो है अल्टीमेटली तो मानव है ही का मतलब क्या हमको अस्तित्व मानव की क्या समझ बनी तो मानव का अस्तित्व मेरा अस्तित्व आपका अस्तित्व चीटी का अस्तित्व हम सब सअस्तित्व है तो हम सब अस्तित्व पूर्वक हैं अगर ऐसा कोई बात बनता है तब तो हम वहन क्रिया में संपन्न हो गए अच्छा शब्द का अर्थ अभी लग रहा है बैठ रहे थोड़ा छना निर्वाह करना हाँ। और मूल्यांकन यही हाँ। सम्बंध का न्याय का था बिल्कुल हाँ। तो निर्वाह करना मतलब पहले उसका पहले बहन हुआ है बहन नहीं होगा तो निर्वहन कैसे होगा अब अभी बच, बच अभी देखो इसको बहुत प्रैक्टिकल देखो हाँ। किसी की भी एग्जिस्टेंस को हम बिल्कुल एज स्वीकार कर पा रहे हैं खुशहाली के स्वरूप नहीं कर पा रहे हैं ये ऐसा है वो वैसा है ये तैसा है ये ये नहीं करता ये वो नहीं करता बारिश ज्यादा हो गई बारिश हो नहीं रही गीला हो गया सूखा हो गया है ना वो सभी क्रियाएं हमारे में कोई ना कोई रेजिस्टेंस को खड़ा कर देगी हम उसके साथ रेजिस्टेंस फ्री नहीं है फ्रिक्शन फ्री नहीं हो रहे है ये जो फ्रिक्शन बना हुआ है तो वो वहन नहीं हो रहा है तो सहन कर रहे है फिर हम हम क्या कर रहे हैं वहन के अभाव में क्या कर रहे हैं सहन करते रहते हैं कुछ दिन तक और सहन करके एक दिन भर जाता है। करना मतलब मजबूरी हो होगी मजबूरी होगी मजबूरी होगी हालांकि हो सहन को यहाँ पर अच्छे शब्दों में भी लिखा गया लेकिन हम प्रैक्टिकली समझते और अगर वहन नहीं कर पाए तो सहन करना शुरू करते हैं और सहन करते हैं तो एक दिन उल्टी करना शुरू कर देते हैं कोई दिन उल्टी होती फिर सहन करने का लिमिट होगा ना वही तो लिमिट होगा उल्टी करता फिर अच्छा ओके इसीलिए कह रहे हैं कि वहन करने के बाद ये सहन नहीं कर रहा है आपको लिमिटलेस है तब वाहन का हम ऐसे अभी देख सकते हैं बैठ है वाहन है आपका स्थिति निर्वाह करना गति में आ गया अब गति ठीक ठाक हो रहा है कि न उसका मूल्यांकन हो रहा है तब न्याय की मिल जा रहा है वहन स्थिति निर्वाह गति तो व्यवहार को ये कहा कि वाहन क्रिया व्यवहार को कहा वाहन क्रिया पहले बार हमको मिला है ये वाला हाँ इसमें थोड़ा सा पकड़ लो आखिरी आखिरी बात की सारा व्यवहार के मूल्य विचार है और विचार का मतलब है कि अस्तित्व को किस प्रकार समझा गया hmm. सभी के अस्तित्व को किस प्रकार हम समझ पाए अस्तित्व को किस प्रकार समझा गया hmm. चार अवस्था विकास क्रम जागृतिक्रम ये सब मिलाकर अस्तित्व को समझा गया ऐसे समझने के आधार पर अब हम जो है उस विचार की पूर्णता हमारे में हुई तो उसके आधार पर हम अब एक एक चीजों को वहन कर पा रहे जब भी वन टू वन किसी के साथ भी बात हो रहा है व्यवहार हो रहा है इंटरेक्शन हो रहा है वो सारे इंटरेक्शन में हम उसको वहन कर पा रहे मतलब एक्सेप्ट कर, हाँ, कर पा रहे हैं आप बीयर कर पा रहे हैं बियर मतलब कर पा रहे हैं मतलब पूरा अस्तित्व को हम बियर करके चल रहे हैं अब नहीं कर जब वो बियर नहीं हो रहा है अनबियर पहले तो सहन कर रहे हैं भी, भी रहे है। है तो कर रहे है उसको भन कर पड़ रहे हैं मतलब खुशहाली है खुशहाली है खुशहाली है खुशहाली भन कर पड़ रहा है मतलब खुशहाली है बिल्कुल खुशहाली नहीं हो रहा तो मजबूरी हो रहा है, है।